दो गुरुग्रास की गिनती से नहीं था खा तुम्हारे खाने से था तुम घर दे हमारा मतलब ये था तुमको नहीं खा रहे थे तब मैंने दो ग्रास कहा था ना हमारा अभिप्राय तो ये था कि पूर्ण भोजन करे दो ग्रास का दो ग्रास नहीं है पूर्ण भोजन है इसको तो क्या बोलते हैं वेदांत में अजहत लक्षण अपने अर्थ दो ग्रास से तो छोड़ा थो नहीं दो ग्रास तो खाएंगे लेकिन दस ग्रास और खाए ये इसका अभिप्राय हुआ तो देखो अतिरिक्त अर्थ हो गया ना? दो ग्रास से थोड़ा है इसका अर्थ बढ़ गया ये भी बोलने का एक ढंग है किसी ने कहा कि हाय हाय मैं तो मर गया बोलते हैं तो मतलब उनसे पूछे कि गोल के बताते हैं कि मैं मर गया ये कौन सी भाषा है न अखबार वाले तो साथ देंगे कि ये कौन सी भाषा है कि मैं मर गया इसका मतलब हुआ कि घर में उस घाटा लग गया है ना? या पत्नी ने कुछ विश्वासघात किया पुत्र ने कुछ इंतजार कर दिया सब बोलते हैं मैं मर गया तो इसका मतलब यह होता है कि मरने में आदमी को होता है दुख तो जिस काम से दुख हो गया घाटे से दुख हो गया दुखों से दुख हो गया जाली से दुख हो गया तो उससे कह दिया कि मैं तो मर गया यहां मर गया माने मरण के समान दुख हुआ ये अभिप्राय है यहां मरण पद का अर्थ मरण नहीं है बिल्कुल छोड़ दिया मरने का मतलब मरना नहीं है, है न मरने सरिखा दुख मरने सरीका दुख एक हमारे मित्र हैं एक डॉक्टर के पास अपनी जांच कराने गए तो उसको सीखाते हुए क्या तकलीफ है तो, तो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी फुरसुरी होती है शरीर में कनकनी होती है कि जैसे दुख चढ़ रहा हो दुख का असर हो रहा हो सारे शरीर में दुख का असर हो रहा हो तो तुमने कभी दुख खाया है क्या अरे नहीं तो, तो, तो तुमको कैसे तो मालूम हुआ कि दुख खाने पर जैसा होता है वो वैसा हमको लगता अरे तो भाई हमारा मतलब दुख से है है ना? तो पदार्थ को छोड़ करके अभिधेय पदार्थ को छोड़ के जिसका नाम लिया गया हो जैसे मरना जैसे दुख जिसका नाम लिया गया उसको छोड़ तो करके उसको संबंधी अन्य को ग्रहण करना तत्व तत् सम्बन्धी अन्य को ग्रहण करना उसका नाम जहत लक्षण तो तो होता है जो नाम सही उसको जहात लक्षण गंगा या हम घोषा गंगा में गाँव है गंगा में गाँव नहीं है गंगा में गाँव होना सक नहीं है अन्वया अनुपत्ति तात्पर्या अनुपत्ति होने से गंगा में गाँव नहीं है होना सत्य नहीं है गंगा तो से संबद्ध जो सतह निकट निकट से निकट वहां गांव है गंगा गाँ गाँ में गाँव है मानो गंगा से सात पर गांव है ये अर्थ होता है इसको <स्याँगा> जहत लक्षण बोलते हैं जात लक्षण है। एक होती है अजहत लक्षण जैसे दो ग्राज और एक होती है जात लक्षण जैसे से दुख मरना गंगा गंगा और एक तीसरी होती है लक्षण गत्याग लक्षण ये बोलने का बोलने का ढंग है हाँ ये बोलने की गणिफ है बोलने की गणित जैसे ये अलंकार होता है और ये रस होता है ये सारा वर्णन करते हैं वैसे ये बोलने की विद्या भी एक गणित है अच्छा मैंने ये तो वही आदमी है तो कौन सा तो जिसको तो जिससे जिसको हमने तरफे शाम को तो चौचाती पर खूब धज धज के साथ चमक दमक के साथ घूमते हुए देखा था और ये तो वही है और वही तरफे तो आज नहीं है तो ठीक है तरफे तरफे था आज ये दोनों अलग अलग हैं प्रेम किसी तो सहपाटी नहीं है सहपाटी तो प्रेम किसी नहीं है बोले तो स्थान अलग अलग हैं, हैं? तो बोले वो तो शोसाक लाल थी और ये पोसाक तो बिल्कुल शादी सफेद है बोले हाँ पोसाक भी वो नहीं है लेकिन आदमी एक तो ही है वही है हाँ। माने उसमें से स्थान समय पोसाक छोड़ करके उनको तो छोड़ दिया वो अलग है लेकिन आदमी दोनों में एक है जागृत अलग स्वप्न अलग सुसुप्ति अलग उसमें आत्मा एक तो वही है उनका चरण अलग और माया अलग कार्य अलग कारण अलग व्यक्ति अलग समस्ती अलग व्यक्ति दूसरी है समस्ती दूसरी है कार्य दूसरा है कारण दूसरा है प्रलय दूसरा है और सृष्टि दूसरी है लेकिन इसमें जो चैतन्य है वो एक है, है न तो उपाधि को छोड़कर स्थान की उपाधि काल की उपाधि पोसाक की उपाधि छोड़ करके जैसे मनुष्य एक है वैसे कार्य कारण को छोड़कर अविद्या माया को छोड़कर सर्वज्ञता अल्पज्ञता को छोड़कर सर्वशक्ति मल्प शक्तिमत्ता को छोड़कर परिपूर्णता और परिच्छता को छोड़कर चैतन्य तो जो है वो बिल्कुल अखंड एक अध्यय है हाँ तो ये बात हुई थी आखिर वेदांति लोग कैसे समझाता तो वेदांतियों का ये कहना नहीं है कि हम सत्य को जीखा कर देते हैं क्योंकि तो जीखा हुआ तो जूखा भी होगा जो दूखा तो झूठा तो क्या करते हो तुम का हम शब्द के द्वारा सत्य का परिमार्जन करते हैं सत्य का निरूपण नहीं करते जो सत्य के साथ असत्य जुड़ गया है जो सत्य में असत्य का घोल बना दिया गया है है ना हमारा विश्लेषण हमारा ये शब्द प्रयोग यही करता है सत्य पर नाम रूप का आरोप है जो विशेष का आरोप है उसका निषेध कर देता है वेदांत और बच्चों के जो तो कि क्यों उद्यम है इसमें इकाई दहाई नहीं है इकाई इकाई तो परिचन्न होती है सब स्थान में परिच्छन्न होती है काल में परिच्छन्न होती है वस्तु में परिचि होते हैं इस अखंड वस्तु के बोधन की प्रणाली वेदांत की ये है कि वो प्रतीयमान नाम रूप का प्रतीयमान परिच्छेद का वेद का निषेध का अयुद्या का निषेध करता है निवारण करता है तो वस्तु के परिमार्जन में झाड़ू का काम धरती को दिखाना नहीं है झाड़ी का काम उस पर जो कूड़ा कचरा है उसको हटा देना है साबुन का काम काम का रंग बदलना नहीं है उस पर जो मैल लगी हुई है उसको हटा देना है तो वेदांति लोग शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो केवल निषेध की दृष्टि से, दिखी दिखी से। शब्द से केवल व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती है जो व्यक्ति रहती है उसी का बोध होता है उसके बोध में जो अड़चन होती है वो दूर हो जाती है तो अनुभव के मार्ग में जो अड़चन है उन अड़चनों को दूर करने के लिए शब्द का तब का प्रयोग है प्रतिबंधों से निवृत्ति के लिए शब्द का प्रयोग है आदरण भंग के लिए भ्रांति को भगाने के लिए अविद्या का निश्चंस निराश करने के लिए शब्द का प्रयोग करता हैं तो अब देखो मऊन मऊन माने मुनिवृत्ति मुनेर भाव मऊन मुन का जो भाव है उसको बोलते हैं मऊन मुनि का भी भाव है तो मुनि क्या है तो मन मुनि ही है ना वासना का नाम मनन नहीं है सत्य के अनुसंधान का नाम मनन है तो उस निषद में मौन माने साधन दशा मौन माने सत्य का अनुसंधान और शुद्ध दशा मौन माने सत्य रूप से अवस्थान साधन दशा में मौन माने सत्य का अनुसंधान मनन और शुद्ध दशा में मौन माने सत्य में अवस्थान कृषि ने मौन का वर्णन आया यहाँ पर हमारा मौन बताते हैं कहान पांडित्य निर्भी बाल्य नतस्था बाल्य निर्विद्य मौन नपस्था मौनम से अमौनम से निर्विद्य अथ ब्राह्मण भगती पांडित्यूद शास्त्र कैसे निरूपण करता है शास्त्र का क्या तात्पर्य इससे पहले ठीक समझ लेना चाहिए निर्विधि संप्राप्त है निर्विधिकार संकड़ाचार ने किया है पहले सब बात ठीक ठीक समझ लेना चाहिए बिना समझे है ना? एक दिखी का मंत्र में जाने सांप के दिन में हाथ डाले अरे दावा तुम व्यापार के बारे में बहुत अच्छा जानते हो गए धोप की बहुत रीति तुमको मालूम होगी कई तरह से इत्र बना सकते हैं कई तरह से पकवान में बना सकते हैं कई तरह की तस्वीर बना सकते हैं कई तरह के वस्त्र बना सकते हैं कई तरह से आर्नाटकी और देशी और विदेशी संगीत जान सकते हैं सुन सकते हैं दुख भेद के बहुत सारे अवान कर भेद मालूम हुए हैं लेकिन जिसको ये मालूम करते हैं है ना? उसके बारे में भी तो कुछ जाने इसलिए पहला कदम यह है कि समझदारी प्राप्त करें जो समझदारी से प्रवेश करता है वो देवको सही रहेगा सारी जिंदगी देवको से आएगा ज्ञान सुद्वेश नहीं करना चाहिए समझदारी समझदारी से दुश्मनी तो ये समझ के दुश्मन है किसी पर नाराज होते हैं ना तो ये अक्कल का दुश्मन है तो समझदारी से तो कभी परहेज करना नहीं अब ये बात है कि बाहर से जो समझदारी आई पांडित्य आया वो जब तक अपना नहीं होगा तब तक वो उधार लिया हुआ पांडित्य से तक काम आएगा? इसकी जरूरत तो है परंतु पांडित्य की जरूरत इतनी है कि हमें समझने के लिए जो जो आवश्यक है वो समझ जाएं। यहाँ तक कि जो लोग समझदारी के विरोधी है वो भी समझा के ही समझ का निराकरण करते हैं है ना? खुद समझाएंगे समझने लगने की कोई जरूरत नहीं है, है प्रेम करें तो ये क्या कर रहे हो तो तुमको समझा रहे हैं कि तुम ज्ञान के चक्कर में मत करो है ना? प्रेम करो कहीं क्या कर रहे हो कहीं भी तो ज्ञान ही दे रहे है देखो ये अशांति जो है और दिक्षेद जो है और ये कुछ करना भरना जो है सोचना विचारना जो है सब मूर्खता है सब सोचे बैठ जाए बोलिए क्या कर रहे है समझदारी तो दे रहे है न अरे बिना विचार के निर्विचार भी नहीं होता है विकल्प को पहचान के, के निर्विकल्प होता है संकल्प को पहचान के निर्संकल्प होता है अशांति को पहचान करके शांत होता है पहचान निर्विघ जब खूब तत्व विषय समझदारी आ जा जाए, क्या इसमें कोई गुण नहीं है इसमें कोई क्रिया नहीं है तो इसमें कोई जाति नहीं अखंड व्यक्ति में अखंड वस्तु में गुण नहीं है क्रिया नहीं है जाति नहीं है संबंध नहीं है व्यवहार नहीं होने से व्यवहार नहीं से होने से संज्ञा संज्ञास में रूझ नहीं है ठीक तो है अच्छी तरह समझ में आ जाए, बाद जरा अपनी और निहारो है मैंने से पांडित्य आता है बाहर से भीतर और आत्म ज्ञान निकलता है भीतर से बाहर डाल ले में कुछ खाते पांडव्य से निर्भि डाल लेना सरल भाव से रहो ज्ञान बल भाव न रहो जैसे समझते हैं वैसा है देखते हैं आंख और समझ में जहां विरोध है वहाँ लौकिक बच्चे तभी शंख्या हो जाते है देखो आपकी आंख कहती है कि सूर्य हाथ का है और आपकी अक्ल कहती है कि पृथ्वी से बड़ा है तो उसके हाथ का आंख से हाथ भरका देखते वे भी आप अक्ल से यही व्यवहार करते हैं कि वो बहुत बड़ा है इसी प्रकार अपना आत्मा ब्रह्म है ये बात जब समझ में आ जाए तो ये प्रपंच बहुत बड़ा दुख है तभी इसको अपने ही समझना अपने को इसका अधिस्थान ही समझना अपने को इसका प्रकाशक ही समझना भले अपना आपा छोटा और प्रपंच बड़ा मालूम पड़े है क्योंकि जहाँ इंद्रिय प्रतीति में मानसिक प्रती में और तत्व ज्ञान में अंतर मालूम पर है वहां तत्व ज्ञान सच्चा है और मानसिक और इंद्रिय प्रती जो है वो भी है चलता है बादल और मालूम पड़ता है कि चंद्रमा चल रहा है तो आंख को तो बताती है कि बादल चल रहा है और बुद्धि बताती है, है ना आप तो बताती है कि चंद्रमा भाग रहा है और बुद्धि बताती है कि बादल भाग रहा है तो इस समय आप दोनों में से कौन मानते हैं आपकी बात मानते हैं कि बुद्धि की बात मानते है हैं हाँ तो इंद्रियों पर इतनी निष्ठा इंद्रियों की बताई हुई बात की इतनी सच्चाई हम केवल इसलिए मानते हैं कि हम देहात में बुद्धि के सबसे बात हो गए हैं एक खास जगह पर बैठ के एक खास तरीके से एक खास औजार से खास खास चीजों को देखते हैं और जो परिपूर्ण वस्तु है वो खास जगह पर बैठने से खास समय में बच जाने से खास देह बेहतो में मानने से खास को के, के द्वारा देखने से खास तरीके से देखने से अखंड व्यक्ति का दर्शन नहीं होता है अपने को ही जब आप परिचुन्न मान लेंगे तो अपरिचुन्न वस्तु के दर्शन का दावा कहां से कर सकते हैं तो ज्ञान अपना जीवन वैसा मत व्यतीत कीजिए जैसा इंद्रियों से मालूम पड़ता है आप अपने जीवन को वैसा अनुभव कीजिए जैसा आपको अंतर्दृष्टि से मालूम पड़ता है अंतर्दृष्टि से जैसा आपको अपना करीब ज्ञाप होता है आप वो होकर के रहिए केवल देहाभिमान से और इंद्रियों से पादात्म्य से जैसा आपको अपना जीवन मालूम कर पाए वैसा मत रहेंगे वेदांत का कहने का अभिप्राय वेदांत का कहने का अभिप्राय दुनिया का कहान दुनिया में होगा तो बोला ज्ञान बलभाव ही छोड़ गए मयूरी में किसका जैसे देह में जिये की मरे ये आत्मभाव छोड़ दिया वैसे मन भी सोए की ज़्यादा ये मन में भी आत्मभाव छोड़ रहे है ना वो विचार करे कि विचार ना रहे है ना हो गया, नहा बोल सहा जहां अबोल सहा मन में रहाया, बोल अबोल मध्य है गई जस वो है तस लख न कोई मानो ज्याया बहूम सप्तान वाटव मधन तो एक बार अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया फिर इसको अपनी अनुदूषि के रूप में परिणत किया तो कि सत्मुख विद्या और अनुभव में कोई अंतर नहीं है और वृत्ति और विषय दोनों में असंग हो गए मौन हो गया मौन क्या मौन निर्विध्य अथम नहीं अथ ब्राह्मण अथ असत ब्राह्मण अरे मौन है चाहे अमौन है कपटो नास्व ये न अगर सोता रहूं तो मेरी कोई हानि नहीं है और जागता रहू प्रयत्न करू तो कोई सफलता नहीं है दुनिया में क्या सफलता है क्या विफलता है न कोई लातों भी आया आसमाद अहम आसो जथा सुध मैं अपने को कोई नास है और प्रलय हो गया तो ठीक तीर्षी हो गई तो ठीक हजरो हजीरोधी जीवरत संघर्ष का स्तर दूसरा है आंदोलन का स्तर दूसरा है विद्रोह का स्तर तीसरा है हिंसा का स्तर दूसरा है क्रोध का देश का स्तर दूसरा है दईमनस्य पतिता का स्तर दूसरा है ये हमारे आत्मा की गंभीरता का स्पर्श नहीं करते ये हमारे अबाध अबाध आत्मक्य में ये सब बातें जो है नहीं छोड़ते हैं तो न दुनिया के बारे में कुछ कहना है न पर के बारे में कुछ कहना है अरे जो कहने वाले होते हैं तो मानते तो नहीं है जो न कहने वाले हैं उनसे कोई तो कहला नहीं सकता दुनिया तो थकने और ठिकाने से ही चल रही है सहज संगत नहीं है जरूरत अरे जरूरत मालूम करी क्या लगी तो पानी मांग लिया कोई बात नहीं बोला भूख लगी वे गई कर काम करने का मन हुआ तो काम कर लिया बोलने का मन हुआ तो बोल लिया बोल लिया चुके का मन हुआ एक बात है सहज भाव से रहना कृत्रिम बनावटी भाव जाते मन सहज है वह कृत्रिम नहीं ध्यान सहज है वह कृत्रिम नहीं आत्मा सहज ब्रह्म है मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म का चोत नहीं है ये तो कोई निरंतक ये कोई कुत्र पर कोई बेघ नहीं है वेदांत बुद्धि पर से बेध उतार के फेंक देने के लिए बुद्धि का बेघ बढ़ाने के लिए नहीं है जिन लोगों को वेदांत चिंतन करने से बुद्धि पर बोझ आता है वो तो गलत रास्ते चले गए ये बुद्धि का कोई तो बोझ नहीं है समझ का बोझ नहीं है ये तो बोझ उतार कर फेंक देने का फेंक देने का तरीका है गिरा मौनम तुबला प्रयुक्तम ब्रह्मदा सहज मैन मैन है और जो गिरा मैन है गिरा मैन मैन बाणी का मौन ये तो बालकों के लिए है जितना है ना वही जबान सोल अब बच्चे बोले गिरा न माने तो हम कर देता है ना कहते हैं कि एक आदमी के घर में चार बालक थे चारों हतलाते थे उम्र बड़ी हो गई बिहार नहीं गया तो एक दिन एक दिन कोई लड़की वाले आए देख नहीं थे बात ने उनको अच्छा कपड़ा पहनाया पहले अच्छी तरह समझा समझा बुझा के बैठा दी देखो तुम लोग ही एक बच्चे से नहीं रहा गया देखो हम लोग चंदन बंदन लगा के बैठे अच्छा लगता है दूसरे ने कहा कि पिताजी ने कहा था ना कि पिप चाप रहना पिप चैट रहना तो ने कहा हम तो क्या <laughs> चाहे तो ये जो तुप्ठी है ये जो तुट्टी है ना ये तो प्रयास है इसमें बड़ा परिश्रम है मनने से बोलने का दो आएगा और इसको रोकना पड़ेगा बड़ा प्रयत्न है ये तो दो हो जाता है एक एक मौनी से हमारा उनका बहुत प्रेम था उन्होंने तीन बरफ के लिए काउंड ग्रहण किया साष्ट मैं इशारा भी नहीं करना फिर भी नहीं उलाना मतलब हाथ से इशारा भी नहीं करना फिर भी नहीं उलाना तीन बरस का मौन लिया बरफ डेढ़ बरस दूसरे पर मेरे मन में आया कि चले दर्शन कर हमारे मित्र हैं के लिए काम हो गए तो उनका दर्शन जरूर करना चाहिए अब गया अपनी तृतिया में खड़े से तो हमको देखा हमारा प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम था तो कृपया में से झट निकल गया निकल गए हमारा हाथ पकड़ गया और पकड़ के कुछ में ले गए और सिवाही घर पकड़ और उसके बाद महाराज जो लिखना शुरू किया कुछ करना हो साइज़ का तीन घंटे तक हम बैठे रहे और वो लिख लिख के लिख लिख के हमसे सारी दुनिया के तो कुशल मंगल पूछी सारी बात अपनी बताई और सारे हिसाब खुद डेढ़ बरस के मऊन का है न प्यारा बदला निकाल लिया उन्होंने प्यारा बदला निकाल लिया तो असल में बात जो मध्यम श्रेणी की रहती है जिसमें ज्यादा देर भी नहीं पड़े और ज्यादा हल्की भी ना हो जाए ऐसे ढंग से एक बार हम लोग गोरखपुर में रहते थे गीता परस के बगीचा न समझते हैं पच्चीस फीट से जरूर रहे होंगे तो गिनती में धूल हो सकते हैं, तो लोगों ने मौन रखा था फलाहार करते थे मौन रखते थे और भगवान के नाम का संकीर्तन बोलते करते थे इतनी तो थी, है ना? भगवान का नाम बोलने की छुट्टी थी तो फलाहार करते जप करते स्वाध्याय करते पुष्प करते ध्यान करते पूजा करते तो आपस में बात करनी होती तो कैसे करते थे मेरे कृष्ण अभी आ रही है ना नहीं मुह से नहीं बोलते श्री कृष्ण आप माने आम हो इतना बड़ा आम पैसा ये मैंने पैसा नहीं लोकमे बड़े बड़े शामिल नहीं थे ये नहीं थे इसमें हनुमान प्रसाद जी हों की देवदयाल जी हों की गोस्वामी जी हों वो बड़े लोग नहीं थे छोटे छोटे साधक इसमें संबलित थे पर भगवान के नाम लेने की छुट्टी थी तो ऐसा मौन बैसे थे बोला तो मौन भीतर में कुछ निसंकल्पता हो कुछ शांत हो कुछ वासना की न्यूनता हो यह मतलब है अब कह गाइड हो गया एकांत में रहना सबको तो एकांत कहाँ मिलेगा ये बंबई में जो लोग रहते हैं ना उनको ये भी एक समझने की चीज है कि एकांत क्या होता है एक बार हम एकांत सेवन करने के लिए उत्तरकाशी तो गए एक महीना है आजकल तो उत्तरकाशी काशी हो गई है ना यहाँ सैनिक रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं वहाँ चाक लिखते है ना वहाँ है नही यही पोसाक पे, जो बम्बई में है यही पोसाक ऐसी लड़की ऐसे लड़के ऐसी दुकान वहाँ सब होता है उस समय तो पैदल जाना पड़ता था ऊपर काशी में हम एकांत स्वयं करने के लिए तो ये काल था कि जाने के पहले गंगा किनारे किसी चट्टान पर बैठ जाएंगे आंख बंद कर लेंगे और ध्यान लग जाएगा ऐसे यहाँ से तो बड़ी बढ़िया रमणीय कल्पना लेके गए वहां गए तो एक सौ बीस बरस महात्मा थे देवी गिरिजी उन्होंने कहा कि देखो तो तुम पहले पहल आए हो उत्तरकाशी में तो गंगा किनारे जाते कहीं जंगल में जाके एकांत में मत बैठना तो मैंने क्यों? क्या बात है तो बोले कि तुम नए नए आए हो ना हम लोग सब जानते हैं गंगा जी के किनारे गंगा जी के से हवा आती है तो कभी आप कहीं जंगल में लगी होती है तो उसमें से गरम गरम आती है और कभी बर्फ की ओर से आती है तो ठंडी आती है तो दो दिन में बीमार कर जाएगी अगर गंगा किनारे बैठेगा तो कभी आपकी हवा आएगी कभी बर्फ की हवा आएगी तो अच्छा नहीं बैठेंगे ऐसा तो, तो फिर कमरे में आए कमरे में आकर बैठे तो छोटे तो छोटे तो कीड़े तो होते हैं भुनगे इनको बोलते हैं काले काले आँख खुली रहे नाराज तो उसमें घुस तो में बैठने दे अच्छा रात को बैठे तो क्या तकलीफ है ये नहीं कि सब तकलीफे तकलीफ सुविधा भी बहुत है आराम भी बहुत है वो तो दूर से आदमी समझता नहीं है दीरात भी दूर पर्वत आरम्भ में आया दूर से त्योहार बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं लेकिन जब इन पर चढ़ना पड़ता है तब मालूम पड़ता है पढ़ने में क्या तकलीफ है और है ना लागत है कि पहाड़ पर पानी पहाड़ का पानी बहुत लगता है वायु कर, कर देता है पेट में अपच कर देता है अजीब में हो जाता है पत्थर के टुकड़े होते हैं है ना तो अब ये देखो अच्छा रात को देखो तो क्या हुआ कि लग गई आज कहा जंगल है में दूर अब उसका धुआं तो यहाँ से ऊपर उड़ जाता नहीं है क्योंकि ठंड रहती है ना ऊपर तो ठंड रहती है, है तो धुआं ऊपर उठता नहीं है बिल्कुल ऊपर भर गया अब आंख में से पानी गिरने लगा तो धुआं हो गया तो जो यहाँ से लोग सोचते हैं है नहा से लोग सोचते हैं कि एकांत में जाके हम तुरंत समाधि में ब्रह्म में बैठ जाएंगे वो गलत सोचते हैं इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है असल में एकांत का मतलब ये है कि आपके मन में आप अकेले रहे दूसरा न रहे आधा बंते मध्य के जमे यद्य थे ये रम सतम सदेश विजन स्मृत असल में एकांत दोष ब्रह्म है परमात्मा ही एकांत दोष है सत्य ही एकांत दोष है जहाँ सत्य अखंड है वही एकांत है और यदि तुम्हारे मन में सत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए प्रभानमक बालाना <ल्षार> युक ब्रह्मचारी आदय चनो यस्नीद सतत व्याम देशो विजन स्मृत कलनाभूता ब्रह्मादीना कल शब्देन निर्दिशंडंदय सुख नवदस्मस्रम ब्रह्मचिंतन आसन तदिजानीयाखनासन एक दिन भोजन और मौन के संबंध में एक दो काम की बात कभी बात नहीं करना चाहिए जिससे अपना कोई भला न हो दूसरे का कोई भला न हो जिसको बोलना आवश्यक न हो ऐसी बात को बोलना अपनी जिजा का अस्य है जैसे देखो अपने घर में खुद न हो कोई दूसरा ना हो और पेड़ चनार आदि को धोखा देने के लिए रोशनी की जरूरत ना हो तो उस समय घर में बल्ब जलना व्यर्थ है ना? ऐसा भी है कि हम भी ना हो और कोई भी ना हो जब तो रोशनी जला के छोड़ देते हैं कि कोई चोर हो तुमार हो कोई हो कोई समझे कि घर में रोशनी हो रही है तो कोई है है तो ना ऐसा भी कभी कभी करते हैं तो इसमें भी प्रयोजन है पर अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो दूसरे का कोई प्रयोजन सिद्ध न हो है और कोई आवश्यकता न हो तो जैसे बल्ब को जलाना बिल्कुल बेकार है इसी प्रकार जहाँ अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो दूसरे का कोई प्रयोजन सिद्ध न हो कोई आवश्यकता न हो तो बेकार बोलना ये बात जेपी का अपव्यय है अपव्यय है माने जैसे पैसा तो मतलब खर्च हो जाए पानी में बह जाए वैसे ये बाणी की शक्ति पानी में बह जाती है तो व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए उसके संबंध में एक महात्मा ने पहले बताया था कि कभी कोई बात कहनी हो तो मन ही मन सोच लो तीन बार मन में उस बात को तीन बार बोलो अगर बोले बिना किसी का काम कुछ बिगड़ता हो दूसरे का बिगड़ता हो अपना बिगड़ता हो सब तो बोलो और उसके बोले बिना अगर किसी का कोई काम न बिगड़ता हो तो वो बात बेमतलब अपने मुंह से नहीं बोलना है देखो आजकल तो लोग किताब पढ़ते हैं ज्यादा अखबार पढ़ते हैं रेडियो सुनते हैं तो जो चीज कभी नहीं देखी है जिसका अनुभव करने को नहीं है ऐसी बातें भी तो सुनने में आ जाते हैं ना तो जब कहीं उनकी चर्चा आती है तो हम भी इनको जानते हैं हम भी इनके जानकार हैं अपनी जानकारी प्रगट करने के लिए आदमी उसके बारे में बोलने लगता है ऐसा तो ये केवल अनजान लोगों में अपनी जानकारी प्रकट करके केवल अपने व्यक्तित्व से अहम की पूजा मात्र है अपने अहम की पूजा है तो बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जानो है न बोलना आता हो तब बोलना चाहिए और जिस बात को ठीक ठीक जानते ही नहीं किसी किसी को बोलने का अभ्यास नहीं होता है तो वो सीधी साधी बात परल बात भी कहेगा तो उसके मुंह पर लाली आ जाएगी उसकी आख जो है वो सिकुड़ जाएगी हाँ बोलने में रोगो लगेगा कभी हाथ पांव का लगते हैं ऐसा है ऐसा एक बात इसमें ध्यान रखने की क्या है कि दूसरे का देश अपनी जबान से नहीं निकलना चाहिए उससे अपनी जबान गंदी हो जाती है और अपना गुण अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उससे अभिमान बढ़ता है लो बोलने में ये एक दूसरी बात है दूसरे का दोष बोलने से जो चीज हमको दूसरे में पसंद नहीं है उसको हम अपनी जीत कर ले आते हैं और जीत कर ले आते हैं तो वो चीज हमारे दिल में भी घुसती है इसलिए दूसरों का दोष वर्णन कर करके हम अपनी जीत और अपने दिल को गंदा करते हैं और देखो इतनी बड़ी दुनिया में और माया के इतने बड़े खेल हैं और जीवों के इतने बड़े समूह में और इतनी विशाल ईश्वर की दृष्टि में अपना ये अहम जो है कि क्या है पानी का बुलबुला भी तो नहीं है इसकी चमक की दमक क्या चीज कहें